अभ्याम भिन्न है जितने विदित और अविदित उनसे भिन्न है बोध तथापि प्रकृति ब्रह्मा अवबोध किम आया तम इतनी आशंका आह बोध अनुभव विदित और अविदित दोनों से भिन्न है ठीक है ज्ञान तो भिन्न हो गया कितु ब्रह्म का ज्ञान में क्या आया आया ऐसा शंख्या से आगे उत्तर देते हैं यस्मिन् यस्मिन् स्न्नस्ति लोके बोधस्तुपेक्षण यद्बोधमात्र त्रमेधी निश्चय यस्मिन् यस्मिन् आगे फिर यस्मिन तो, इसके आगे क्या अस्ति। अस्ति। तो यहाँ क्या शब्द लेगा गोरियु गौन है में आएगा तदंत पद हो गया यस्मिन उससे पर अच अचकोनी अस्तिक आस्ति उसको क्या आगम लुट लुट होने पर आद्यंत टकित तो दो नकार हो गया यस्मिन यस्मिन लोके बोधोअस्थि जिस जिस विषय में रूप रूपरस घटपट आदि का ज्ञान होता है रूप रस का ज्ञान होता है, है। घटपट आदि का ज्ञान होता है यमिन तो यस्मिन, यस्मिन विषय जिस जिस विषय में बोध है बोधकार ज्ञान घटपट आदि का ज्ञान होता है तत्व तो उपेक्षण से घटपट रूप रस आदि का उपेक्षा कर दो जिस जिस विषय का ज्ञान होता है रूप रस शब्द घट पट मठ पुस्तक लेखनी ये सब ज्ञान होता है जिस जिस विषय में ज्ञान होता है तत्त्व विषय से उपेक्षण विषय को छोड़ दो विषय को छोड़ने से क्या रहेगा केवल बोध मात्र घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान जितने है रूप रस घट पट सब छोड़ दो बाकी क्या रही गया ज्ञान यद बोधमात्र केवल ज्ञान मात्र रहा बोधमात्र तद ब्रह्म जो बोधमात्र है विषय को छोड़ दिया केवल बोधमात्र है शुद्ध सर्वत्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान एक है जिस प्रकार आकाश एक है घट यंत्र है तो घट आकाश कहेंगे गुहा के अंतर गुहाकाश मठ के तकाश को मठ आकाश कहते हैं घट मठ गुहा सब को अलग कर दो क्या बचेगा आकाश ही रहेगा एक ही आकाश है ठीक इस प्रकार विषय जितने घट पटा मठ पुस्तक लेखन जितने है सब विषय को पीछा करने पर केवल सर्वत्र अनुगत एक ज्ञान मात्र है बोध मात्रम जो सब ज्ञान में अनुगत है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान सब एक ज्ञान है वही ज्ञान ही ब्रह्म है तथ ब्रह्म इतव धीर ब्रह्म निश्चय ऐसा निश्चय भी बुद्धि है ब्रह्म निश्चय सर्वत्र विषय की उपेक्षा करके जो सर्व सब ज्ञान में अनुगत चैतन्य रूप है वही ब्रह्म है ऐसा निश्चय ही ब्रह्म निश्चय है ब्रह्म ज्ञान है ऐसा दृढ़ निश्चय करना ही ब्रह्म है वही मैं हूँ सर्वत्र अनुगत एक ही ज्ञान है टीका में देखो लोक एक अर्थ जगत जगत में यटादीलक्षण विषय घटादी विषय बोधो का जिस जिस विषय में ज्ञान होता है तस्य तस्य तदुपेक्षण तटाद विषय से उपेक्षण उपेक्षण तरह तो करना उसको छोड़ देना क्यों सती करने पर बोधमात्र घटादीसु सप्तम अंतर घटादीसु किसमें सु नहीं तो बना देना यदि घटादि सु घटादि में बोधमात्र है सर्वत्र अनुसूतम <coughs> सर्वत्र अनुसूत है बोधमात्र अनुसूचित एक ज्ञानी सर्वत्र अनुगत है के साथ संबंध जैसे माला के अंदर एक एक दाना अलग अलग होने पर सूत्र सब के अंदर है इसी प्रकार घट मठ विषय भिन्न भिन्न होने पर भी एक ज्ञान सब सब के के साथ साथ संबद्ध संबद्ध जो है एकफुर चिद्रूप ज्ञान है तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म है, है। इतव रूपाधि इस प्रकार जो बुद्धि है अधिका बुद्धि है ब्रह्म निश्चय यही ब्रह्म का निश्चय ब्रह्म का निश्चय का था ब्रह्म अवगति ब्रह्म अवगति ब्रह्म का ज्ञान यही है ऐसा ब्रह्म निश्चय करता है जितने विषय का ज्ञान होता है विषय की उपेक्षा करने पर एक चिद रूप स्पूरण है सब ज्ञान अनुगत है एक ही है वो चिद रूप ही ब्रह्म है जिसकी व्यावृत्ति जिसका एक में है एक में नहीं वो उसको छोड़ देना घटा पटाखे से घटाकर आवृत्ति पटाकार आवृत्ति वो भी जाएगा वृत्ति के तर तो अभिव्यक्त चैतन्य अथा सब वृत्ति में अनुगतिक चिद रूप जिसके संबंध से अंतकरण के परिणाम वृत्ति भी चैतन्य जैसे लगता है लगती है अंतकरण का परिणाम अंतकरण जड़ ज्ञान नहीं किंतु उसके संबंध से चिद ब्रह्म के संबंध से अंतकरण भी ज्ञान जैसे लगता है जो अंतकरण का प्रकाशक जिसके प्रकाश से अंतकरण स्वयं प्रकाशित है जिसके कारण घटादि प्रकाश होता है वही बोध रूप है सब ज्ञान अनुचित है केन उपनिषद में मंत्र है प्रतिबोध विदित मतम बोध हम बोधम, बोधम प्रतिविदितम प्रत्यक ज्ञान में सब ज्ञान का साक्षी रूप से स्थित है सब ज्ञान में एक रूप से कैसा है सब ज्ञान का, का, का साक्षी है ज्ञान सब ज्ञान का प्रकाशक साक्षी रूप से अनुगत एक है घट ज्ञान होने पर कभी संशय नहीं होता मुझे घट हुआ या नहीं हुआ ये वस्तु घटे या पटे संशय होगा किंतु जो ज्ञान हुआ मुझे ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ऐसा संशय नहीं होता है ज्ञान होते ही साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो हो जाता है सब घट ज्ञान पट ज्ञान आदि सबका प्रकाशक सब, का सब अनुगत सर्वत्र स्थित चिद ही ब्रह्म है वही में हूँ ऐसा निश्चय करना है यही ब्रह्म ज्ञान है आगे शंका करते न घटादि विषय उपेक्षा या तदर्थ अनुभव रूपम घटादि के उपेक्षा करने पर घटादि विषय उसकी उपेक्षा से तद अर्थ अनुभव रूपम घटरू का जो अर्थ है घट होता है शब्द अर्थ होता है वस्तु शब्द का अर्थ होता है लेखनी ये शब्द ही अर्थ है उच्चारण क्या शब्द इसका है अर्थ है इसी प्रकार घट आदि जो अर्थ है अर्थ की तो उपेक्षा कर दिया किंतु अर्थ का जो ज्ञान अर्थ अनुभव रूपम घटपद का जो अर्थ है उस अर्थ का अनुभव रूपम अर्थ का जो अनुभव ज्ञान है घटपट आदि सब विषय को छोड़कर के, उसके अर्थ अनुभव रूप जो ज्ञान है वही जति ब्रह्म है ब्रह्म अवगम्य थे शुरू से बता देते इतने ये पांचों को से बताने क्या जरुरत है कोष पंचक विवेक हो ये कोशा नाम पंचक कोश पंचक पांचो कोश का विचार करना निष्प्रयोजन व्यर्थ ये तो सरल है जितने घट पट पुस्तक आदि ज्ञान होता है विषय को छोड़कर के जो अर्थ का अनुभव रूप है रूप ज्ञान सर्वत्र एक है वही ब्रह्म है इतने से निश्चय हो जाएगा तो कोश पंचक का विचार करना निष्प्रयोजन से आद ये तो ये शंका हुई कहते ये विषय को छोड़ने पर ब्रह्म रहा इतने मात्र से अज्ञानी की निवृत्ति नहीं होती और ब्रह्म में हूँ ऐसा ज्ञान चाहिए खाली घटपट आदि को छोड़ दिया चिद रूप ब्रह्म है ये ब्रह्म है ये तो परोक्ष ज्ञान हुआ अस्थि ब्रह्म है ये परोक्ष ज्ञान है हमसे ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए जो ब्रह्म वो प्रत्येक आत्मा है ऐसा निश्चय के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है आगे कहते ब्राह्मण प्रत्येक रूपता ज्ञान है, है। न बिना ब्रह्म प्रत्येक रूपे है प्रत्येक आत्मा है प्रत्येक रूपता ज्ञान है नीना प्रत्येक रूपता गुरु के नीचे रू कर चाहिए ब्रह्मण प्रत्येक रूपता ज्ञान है ब्रह्म ही प्रत्येक रूप है उसके ज्ञान के बिना संसार निवृत्त है संसार की निवृत्ति नहीं होती संसार का है अज्ञान अज्ञान निवृत्त नहीं होगा तो संसार निवृत्ति कैसे होगी तथात्व तो अवबोध तथात्व तथा तो ब्रह्म को प्रत्येक रूप से जाना है अहम अस्मी जो प्रत्येगात्मा है वही ब्रह्म है नहीं घटपट ज्ञान का घटपट छोड़ दिया ज्ञान ही ब्रह्म अहम ऐसे ज्ञान होना चाहिए उसके बिना संसार निवृत्ति नहीं होती तथात्व तथा तो अवबोध तथात्व तो अवबोध तथा तो क्या प्रत्येक रूपता स्वरूप से ज्ञान का उपयोगी होने से कौन पंचको से विवेक पंच कोश विवेक करके पांचों कोष का दृष्टा जिस चैतन्य के द्वारा पांच कोश को जानता है अधिष्ठान रूप जो चैतन्य है वह ब्रह्म है ज्ञान ऐसा विचार करना पड़ेगा पंचकोश का अधिष्ठान पंचकोश का अधिष्ठान पंचकोश को, को जानने वाला आप जानते हो न पंचकोश को जानते हो तो प्रत्येक आत्मा ही जानता है वही ब्रह्म है ये ज्ञान होने के लिए न त्या व्यर्थ मिहा इसलिए पंचकोश् विचार किया गया व्यर्थ नहीं है कहते हैं पंचकोश तस्य साक्षीबोधवशेषत सस्व तस्य दुर्घटन पंचा साक्षी पंचान कोषा नाम, को नाम परित्याग अन्नमे से लेकर के आनंद तक तो को पांच कोश है जैसे कोष है को घेर कर रखने वाले अच्छादक है इस प्रकार प्रत्येक आत्मा को आच्छादक करने वाले पांच कोश सदृश है वो पांचों कोष अनात्मा है मैं नहीं हूं ये छोड़ देना उनको ये वो गेय पदार्थ है जिसको हम जानते हैं हमसे भिन्न है अन्नमय प्राणमय मनमय इत्यादि है अलग अलग हेतु इसमें दिया गया अनात्मा है आत्मा नहीं है उनका त्याग करना क्या है मिथ्यात्व तो बुद्धि करना आत्मा नहीं है यह अनात्म है यह निश्चय ही त्याग पंचकोष का परित्याग उसमें अहम बुद्धि कर बैठे तो पकड़ा रखा है अहम बुद्धि छोड़ दिया तो त्याग हो गया और रहने पर भी अहम बुद्धि नहीं है पांचों कोशों तो परित्याग हो गया पंचकोष का त्याग करें तो फिर क्या रहेगा पहले आया था साक्षी बोध रहेगा पांचों कोष का जो दृष्टा है जिसके द्वारा पांचों को कोष का ज्ञान होता है उसको कहना निभा है तो पहले आया था पंचकोष से अतिरिक्त तो किसका अनुभव नहीं होता है किन्तु जिसके द्वारा पांचों का अनुभव होता है वो रहेगा तो पंच कोश के साक्षी रह गया अवशेष बाकी बच गया पांचों को मिथ्यात्म तो निश्चय कर दो अनात्म तो निश्चय छोड़ दिया पांच कोश का जो साक्षी रूप बोध है वही बचता है अवशेषत तो से अपना स्वरूप वही आपका क्या, क्या स्वरूप है जो पांच कोष जानने वाला हम पांच कोष को जानते है तो जानने वाला साक्षी में हूं गीता में आया इधम सर इधम क्षेत्र में शरीर में महाभूता अहंकार आदि लेकर जितना अनात्मा वर्ग सबको क्षेत्र में रख दिया इसको जानने वाला ए तदित्व प्राहु जानने वाला क्षेत्र आप क्षेत्र हो या क्षेत्र को जानते हो क्षेत्र तो को जानने वाले आप जो जानने वाला चेतन है अक्षेत्र होता ज्ञे ये शरीर महाभूता अहंकार बुद्धि व्यक्तम एवच इंद्रिया पंचे कंच दशे दस इंद्रिया गोचरा इच्छा द्वेशम सुखम दुखम संघात चेतना सभी कार्य उदाहरत तो क्षेत्र में सब बता दिया ये सबको जानने वाला होता क्षेत्र ज्ञान तो आप क्षेत्र हो या क्षेत्र ज्ञात्र अब भगवान कहते क्षेत्र जम विधि सर्व क्षेत्र सुभारत सबके क्षेत्र में मैं ही क्षेत्र ज्ञ भगवान कहते एक ही क्षेत्र ज्ञान सब क्षेत्र में आप क्षेत्र आपका निश्चय है वो क्षेत्र कौन है ब्रह्म है परमात्मा क्षेत्र ज्ञापि सर्व क्षेत्र बहुत है एक ही, वही ब्रह्म है जो पांच कोश को जानने वाला वही साक्षी है वही क्षेत्र है वही ब्रह्म है स्वस्वरूपम सहेब अपना स्वरूप वही है साक्षी पांचों कोष का दृष्टा कहते हैं पांचों कोष को छोड़ देंगे तो और कुछ नहीं रहेगा शून्य हो जाएगा शून्य तंत्र से दुर्घटन शून्य तो नहीं होगा पहले आए थे शून्य कैसे होगा शून्य नहीं होगा जो है शून्य जानने वाला शून्य नहीं होगा शून्य कैसे होगा पांचों को शानने वाला चिद्र चेतन नहीं होगा जड़ा नहीं हो सकता है शून्य कैसे होगा पंचान कोशान पांच कोश में पहला कोष क्या है अन्नमय आदि ये अन्नमयादय अन्नमयादी नन्नमय तृतीय क्या है मनोमय मनोमय नहीं मनोमय ये पांच कोश का परित्याग करने पर परित्याग कैसे करना बुद्धिया अनात्मा तो निश्चय कृत यही परित्याग क्या निशा करना ये अनात्मा है किसके द्वारा निश्चय करना बुद्धिया तृती बुद्धि के द्वारा अनात्मा तो निश्चय पांचों कोषो में से किस को समय आत्मा तो रहेगा आत्मा तो, तो किस में, किस में... में नहीं रहेगा कोई कोष आत्मा आ... आत्म नहीं कोष तो ढकने वाला खड़गे के ऊपर कोष रखो उसके ऊपर कपड़ा बांधो कौन सा कपड़ा को खड़ग कहेंगे एक के ऊपर पांच तरफ कपड़ा बांधा गया कौन सा कपड़ा खड़ग होगा वो कोष है ढाकने वाला है तो उसके अंदर है तो एक होता है पांचों को सो करेंगे वो सब में अनात्म निश्चय कर देना अनात्म तो निश्चय कोई भी कोष आत्मा नहीं है आत्मा से भिन्न है क्योंकि गेय है आनंद में प्रिय मोद प्रमोद आदि आपके गेय है आप जानते हो आनंद में भी गेय है जो गेय होगा उचित रूप आत्मा होगा, होगा। गेय होता है चिद भाष्य चित्त के द्वारा प्रकाश्य चित्त होता है सब को प्रकाश करने वाला सबको प्रकाश करने वाला दृघ रूप लगे, बाकी दृश्य अलग है, है। सबको जानने वाला चिद रूप है आत्मा yes, बाकी सब क्षेत्र है दृश्य वर्ग है। इसलिए उसको जानने वाला क्या है आत्मा है साक्षी रूप है सब में अनात्मा तो निश्चय करना ही कर देना उसके बाद साक्षी रूप से बोध से अवश्य बाकी रहेगा पांचों को उसका दृष्टा साखी चिद रूप आत्मा रहेगा स्वाक्षी रूप बोध एवं स्वस्वरूपम वही निज रूपम ब्रह्म अपना स्वरूप भी जो साक्षी रूप बोध है केवल ब्रह्म नहीं घटपट रूप प्रसाद में विषय की उपेक्षा करने पर सर्वत अनुगत जो चिद रूप ज्ञान है वह ब्रह्म है और वह कैसा है पांचों कोषों का साक्षीभूत है चेतन है पांचों कोष अनात्मा है वो उसका अध्यास का अधिष्ठान है उसका प्रकाशक है जो साक्षी बोधे है वही ब्रह्म है अहमअ्मी ब्रह्म ये ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान कहते हैं शंका करते है नयादिना अनुभव सिद्धा त्यागे त्याग अन्नमयादि से अनुभव से सिद्ध होते है अन्नमय प्राणमय मनोमय अनुभव सिद्ध है जो अनुभव सिद्ध है पांचों को त्याग कर दिया मिथ्या तो निश्चय कर दिया बाकी तो कोई रहा नहीं। सुन्या, सुन्या ही नहीं शून्य परिचय शून्य ही बचेगा जो अनुभव सिद्ध है उनका त्याग कर दिया अरे तो कोई ब्रह्म का अनुभव होता है दिखता है तो सब का त्याग कर दिया तो शून्य ही रहगा इतिहास के कहते शून्य तुर्घटन शून्य कैसे होगा वो तो साक्षी बोध है जो साक्षी रूप होता है बोध है ज्ञान शून्य कैसे होगा तसे साक्षी बोधस्य शून्य तुर्घटन दुर्घटना दुस्संपाद्यम उसमें शून्यत्व संपादन नहीं कर सकते शून्यत्व की सिद्धि नहीं होती जो साक्षी बोध ज्ञान है वो शून्य नहीं हो सकता है कैसे नहीं होगा आगे बताएंगे ओम ओर्घट दुर्घट में उपपादी कैसे दुर, दुर्घट है साक्षी बोध में शून्य नहीं हो सकता है वह शून्य नहीं है यह दुसंपाद्य संपादन नहीं कर सकते क्यों उसको प्रतिपादन करते है अस्तिवत स्वयं नाम विवादा विषयत्वतः विवादा विषय तत सवादेत प्रतिवाद्यत्र को भवेत भवेत भवेत प्रतिवाद्यत्र प्रतिवाद्यत्र को को अस्तितावत् अस्तितावत् दिवादा भवे अस्तिवत्त स्वयनाच्य अपने अपने स्व सशवाच्य हे अपना स्वयं स्वरूप हे अस्ति क्यों हे विवाद अभिषेक विवाद अभिषेक उसमें विवाद होता है स्वस्वरूप है अथवा नहीं है विवाद होता है कभी अपने आप बैठ कर विचार करते मैं हूँ या नहीं हूँ ऐसा विचार कभी होता है अंधकार में रात में मैं हूँ अथवा नहीं हूँ ऐसा विचार होता है बिलकुल अंध भी कभी विचार करता मैं हूं या नहीं हूँ इंद्र की आवश्यकता नहीं मैं हूँ कभी होता है मैं हूं या नहीं हूँ ऐसा विचार कभी होता है कभी एक बार कभी किसने क्या है बिल्कुल नहीं और उसमें विवाद कभी होता है विवादा विषय जिसमें कोई विवाद ही नहीं उसमें सत्तो में क्या शंका है घट है या नहीं इसमें विवाद हो सकता है होता है नहीं कोई कहता घट दूसरे कहता नहीं घट दूसरे वस्तु घट नहीं है कोई कहता पट है नहीं पट नहीं ये प्लास्टिक रखा गया किसमें विवाद होता प्रत्यक्ष दिखता है, है? उसमें विवाद होता है होता है नहीं किन्तु अपने स्वरूप में विवाद कभी समझदार हो छोटे हो बड़े हो कभी विवाद नहीं करते है हमें है हमें अब हे है यहा नहीं ये बात अलग हम है अथवा नहीं कभी विवाद नहीं तो इसलिए क्या हुआ स्वस्वरूप है विवादा विषय विवाद का विषय जो विवाद का विषय नहीं उसमें सत्ता में क्या संशय जिसमें सत्ता में संशय उस विवाद होता है पिछाच है अथवा नहीं कितना बड़ा है इस प्रकार संशय होता है संशय होने पर नहीं ऐसा निशे नहीं कर सत्य संशय तो होने पर होगा नहीं होने पर होगा क्योंकि जिसमें संशय है ही नहीं उसका अभाव कैसे होगा विवाद का विषय नहीं होने से अस्तित्व स्वयं नाम कोई कहेगा हा विवाद तो कर सकते हम विवाद तो होगा क्या स्वस्मिन विवाद स्थित यदि स्वस्वरूप में विवाद होगा विवाद करने वाला कौन है स्वस्वरूप नहीं है ऐसा कोई कहेगा क्या कहेगा स्वस्वरूप नहीं है स्वस्वरूप नहीं है ऐसा कहने वाला है नहीं <laughs> क्या कहेगा स्वस्वरूप नहीं है और तो स्वस्वरूप नहीं, <laughs> नहीं है कोई यदि कहे अपना स्वरूप नहीं है तो क्या कह रहा है अपना स्वरूप नहीं।, नहीं है तो नहीं है कहने वाला रहा कहा तो नहीं स्वयं का में नहीं हूँ <laughs> तो प्रतिवादी कौन होगा स्वरूप नहीं है ठीक है तुम्हारा स्वरूप नहीं है तो फिर कौन कहेगा स्वस्वरूप नहीं है तुम्हारे स्वरूप यदि नहीं है तो फिर कौन कहेगा स्वरूप नहीं है कहने वाला फिर कौन होगा ये तो तुम फिर मैं कैसे हुआ तो तुम तो हो नहीं स्वरूप है नहीं तो फिर कौन मैं रह गया स्वस्वरूप नहीं है ऐसा कहने वाला फिर कौन रह गया स्वरूप का अभाव हो गया तो फिर कौन रहेगा प्रतिवादी अत्र को भवे थे विवाद करने के लिए के प्रतिवादी चाहिए हम कहते स्वस्वरूप है और कहने स्वस्वरूप नहीं है नहीं है कहने वाला कौन है पांचों को समीथया हो गया स्वस्वरूप का भी नहीं है तो फिर कहने वाला कौन रहा यदि भी विवाद होगा अत्र प्रतिवादी को भविष्य तो कौन प्रतिवादी होगा स्वयं शब्द वाच्य स्वयं नाम शब्द का अर्थ है स्वस्वरूप अपना स्वरूप को स्वयं स्वयं अहम कहते में स्वयं अपना स्वरूप को स्वयं कहते लौकिक वैदिक न चमते लौकिक वैदिक दोनों के सामान्य वैदिक तो मानते है लौकिक भी अपने स्वरूप में विवाद नहीं करते है है, अपना स्वरूप है कुत क्यों है विवादा विषयत्वाद का विषय विवाद नहीं होने से स्वस्वरूप से विपृति विपत्ति विषय विवाद बहुत विषय में पर्वत में बनी है अथवा नहीं है विवाद होता है शब्द नित्य है अनित्य है विवाद होता है आत्मा एक है अनेक है विवाद होता है बहुत विषय में विवाद है किन्तु स्वरूप है अथवा नहीं मैं हूँ अथवा नहीं हूँ इसमें विवाद नहीं होता है वैदिक अलव कैसे मानते में हूँ सब सामान्य होते हो तुम हो या नहीं हो उसके लिए देखना पड़ता है आंख खोलना, आलोक कुछ नहीं अंधकार में हो कभी नहीं संचय होता मैं हूँ नहीं हूँ ऐसा नहीं, नहीं होता है विवादा विषय तो प्रतिपति विवाद विरुद्ध प्रतिपति विरुद्ध ज्ञान उसका विषय नहीं है स्वरूप विपक्षी बाधक महा ऐसा यदि नहीं मानेगी यदि कहे स्वस्वरूप में विवाद है विवाद मानेंगे तो फिर कौन प्रतिवादी है स्वस्वरूप से विप्र नहीं विपक्ष विवाद यदि अपने स्वरूप में विवाद होगा तो विवाद करने वाला फिर कौन रहेगा विप्रति पत्तो सत्याम अपने आत्मा स्वरूप में यदि विवाद करेंगे इस विवाद में कह प्रतिवादी से आद प्रतिवादी फिर कौन रहेगा आत्मा के अभाव कहने के लिए कौन है न को कौन होगा यहाँ किम शब्द आक्षेप में कौन विवाद करेगा अर्थात तो कोई नहीं रहा इसलिए अपने स्वरूप है क्योंकि विवाद नहीं होने से, नामा भी भी तो से आ, ये तो हुआ हाँ इसमें देखो ये तीनों श्लोक बहुत सब आवश्यक आशा है जो अच्छा लगे जिसको याद करना हो पूर्णमी पूर्ण पूर्ण मुदच्य से पूर्ण से पूर्णमादा पूर्ण में वशिष्य शांति शाति शंकरचार्य शांति, शांति, केशव मातरायन पुनः वंदे ईश्वर गुरुरात्ती मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाए नमः ओम शांति शांति शांति